नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आज हम लोग सेकेंड राउंड सुनेंगे गीता माता कॉलेज जो पिंपरी चिंचवड के पास में है वहां से बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और चलिए सबसे पहले हम लोग रागनी जी वहां की कॉलेज की टीचर हैं उनसे एक गाना सुनते हैं उसके बाद फिर बच्चों को हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरे आयोजन में बच्चों के साथ जो है रागिनी जी पूनम जी और जादव सर भी है उनको भी हम लोग सुनेंगे आप सुनाए रीडी मोट वन 90.4 पॉइंट सुनते रहो रहो। मुझको सहारे देखा दे बहने दे खबू दे, दे, दे, दे, दे, दे, की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने कर्म की तर कर दी धर भी ओके okay, रागिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गीत गाने के लिए बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन है, रहे हैं तो आज हम लोग सेकंड राउंड का ऑडिशन लेने जा रहे हैं चिंचवड चिंचव के यहाँ से गीता माता कॉलेज से बच्चे जुड़े हुए हैं तो आइए पूनम पाटिल हमारे साथ जुड़ी हुई है और बच्चों को तैयार करती है उनके लिए बहुत मेहनत कर रही है तो उन्ही से बात करते हैं हेलो पूनम स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के सेकेंड ऑडिशन में थैंक यू मैं पूनम गीताज ऐसी बोल रही हूँ हमारे बच्चे यहाँ पे सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हो गए मैं उनको बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ और वो बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन भी किया है आज अच्छे से गाने भी वाले भी चलो और उसके लिए मेरा ऑल द बेस्ट थैंक यू पूनम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेकेंड राउंड के ऑडिशन में आपके स्कूल के बच्चे जो हैं कॉलेज के बच्चे जो हैं राउंड ऑडिशन के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और वो अभी देने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार उसके बारे में बताइए जादो सर इससे जो है वो बच्चों को अपना जो करियर सेट करेंगे बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा उनकी जो छुपी जो उनके में जो है वो बाहर आ जाएंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इट्स वेरी गुड थिंग्स ओके सर बारे में बताइए आप क्या करते हैं गीता माता कॉलेज में और अपने फैमिली के बारे एक बच्ची है लड़की है जो अभी में है अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> चलिए चलिए हम लोग आएंगे तो मिलेंगे आपसे है ना यस यस यस यस ये सर मिलेंगे okay, so बातें करना भूल गयी मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग सेउंड का राउंड का ऑडिशन होने जा रहा है अभी और हमारे साथ अदिति वांगीकर जुड़ी हुई हैं जो फर्स्ट राउंड में भी उन्होंने गाया था तो आइये अदिति आपका फिर से एक बार स्वागत है और कैसा फील कर रहे हैं आप सेकंड राउंड में और क्या तैयारी आपने की है थोड़ा सा बताइये तीन दिन में ओके okay, तो मैंने एक मतलब मुझे पता चला कि दो टॉपिक्स है देशभक्ति और भक्ति गीत तो मैंने उनमें से भक्ति गीत चुना और जो मैंने ऑलरेडी मैं गाते आई हूँ मतलब जो परफॉर्मेंस मैंने दिए हैं मेरे स्कूल्स में तो इसलिए थोड़ा बहुत ये है क्या बोलते हैं प्रैक्टिस है इसलिए मैंने अरचा देवा ये गाना चूज किया है और ये लता मंगेशकर ने गाया है ओके okay, आदित्य बहुत बहुत स्वागत है एंड ऑल द बेस्ट आप अपना सेकेंड राउंड का ऑडिशन में अपना परफॉर्मेंस दीजिए स्वागत है आपका देवा तुला थिंगी थिंगी भाव दे आभा माया तुझी राउ दे आभा माया तुझी या महावरी दे लेले न गरीबी च न खाऊ लोखंड चे उ न गरीबी च न खाऊ लोखंड चु जी न हो आवरुचा देवा बाघावासू दे मावरी राहू दे लक्ष्मी ऐनी चौरी भावी वर खाली लक्ष्मी ऐरी खाली वाली पीड़ा जाइपा तुझी भातियांगी भूरा संग गाऊ दे माया तुझी आमावरी राहू दे सुख थोड़ा दुख भारी दुनिया ही बली बुरी सुख थोड़ा आभारी दुनिया ही भली बुरी घाव ग्हाव बसल घा बरी सोसाया जुंजायाला अंगी पड़ा ये उदे आभागत माया तुझी आमा बारी दे ऐरणी ऐवा तुला ठिंगी ठेंगी भाऊ दे आभागत माया तुझी आमा बरी राहू दे थैंक यू ओके आदित्य तिवानी कर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यार सबकती गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालीफाई करें ऐसी शुभकामनाएं करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं 90.4 पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन गीता कॉलेज से राउंड का ऑडिशन हो रहा है अमय नेरकर हमारे बीच में है अमय बहुत बहुत स्वागत है और बताइए क्या तैयारी आपने किया है और किस तरह का गाना आप गाने वाले हैं सर मैं देशभक्ति पे गाना गाने वाला हूँ और गाने का नाम हैीत जहाँ okay. कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद आता है वैसे तो किशोर कुमार किशोर दास बहुत ही पसंद है और मतलब देख सकते हैं हम कि की पुराने बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से गाते हैं स्वागत है आपका सेकेंड राउंड के इस, इस राउंड में मैं चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट दे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिन दिया तारों की भारत ने दुनिया को पहले सिखलाए देता नादमलव भारत तो यू चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहा पहले आई पहले जन्मी है जहा पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे चला चला फिर रुक जाते हैं महेंद्र जी से पूछ कि आप रुक क्यूँ गए और गाओ और गाओ तो महेंद्र जी अपनी एक सुरीली आवाज में आगे गाते हैं ओ ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ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 भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ प्रीत जा की रीत सदा ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ काले गोरे का भेद नहीं पर दिल से हमारा नाता है कुछ और ना आता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है जिसे मान चुकी सारी दुनिया जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ ओ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है जहा राम अभी तक है नर में जहा राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है इतने पावन है लोग जहा इतने पावन है लोग जहा मैं निटनित मैं नित, -नित शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ थैंक यू ओके अमेर नेरकर बहुत प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे क्वालिफाई करे ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच छंदा रे चंदा रे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 तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे गीता माता कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे बीच स्नेहा मुगलिकर है स्नेहा बहुत बहुत स्वागत है राउंड में और आशा करता हूं आपने थीम के अनुसार काम किया होगा तो किस तरह से आपने कौन से गाने की तैयारी की है और आपका पसंदीदा सिंगर कौन है उसके बारे में बताया सर मैंने ए, मेरे वतन के लोग ये सॉन्ग सुना है और मेरा पसंदीदा सिंगर लता मंगेशकर है बहुत ही अच्छी बात है आपका लता मंगेशकर फेवरेट सिंगर है तो स्नेहा मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से परफॉर्म करें, रहे सेकेंड राउंड से भी आगे आपको जाना है तो ऑल दू सर ऐ मेरे वतन तुम्हें खूब लगा लो नारा यह दिन है सुबह सभी का लेरा पर मत बोलो सीमा पर ने प्राण गवाए कुछ या दुनिया भी कर लो कुछ या दो भी कर लो जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर ना आए ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा अपनी भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद रो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं नेहा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ंजना बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड में और किस तरह की तैयारी आपने की है और कौन सा गाना सुनाने वाले आ, मैं देश रंगीला गाना गाने वाली ओके जी स्वागत है शुरू कीजिए यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली रंग पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है नदी सुनेरी हरा मंदर है रिस जिला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला श्क का रंग यहाँ पर गहरा छर के कभी ना उतरे सच प्यार का ठहरा सा पर ना बिखरे रंग नामे रंग हया में है रसीला देस रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला थैंक यू सर ओके okay, संजना थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा देश देशभक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें संजना बेस्ट नमस्कार मैं हूँ मुस्कुराते रहो, रहो। साहिल बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और सेकेंड राउंड में आपका स्वागत है मैं चाहूंगा की आप अपना परफॉर्मेंस थीम के अनुसार शुरू कीजिए साईनाथ साईनाथ साईनाथ तेरे हजारो हाथ साईनाथ तेरे हजारो हाथ जिस जिसने तेरा नाम लिया जिस जिसने तेरा मिया तू तो हो गया उसके थे नाथ थे साई थे तेरे हजारो हाथ साई थे तेरे हजारो हाथ चित से देखु तो लाघेक नैया चित से देखु तो लाघेक नैया चित से देखू तो दुर्गा मैया साई नाथ साई तेरे हजारों हाथ नानक की मुस्कान है मुँह पर नानक की मुस्कान है मुँह पर शान मुहबत भी है मुँह पर साई नाथ साई नाथ साईनाथ तेरे हजार हाथ साईनाथ तेरे हाथ राम नाम की तू है माला राम नाम की तू है माला गौतम बाला तुझ में उजाला साईनाथ तेरे तेरे हजारों हजारों हाथ हजारो हाथ थैंक यू ओके साहिल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू और आगे भी क्वालिफाई करे ऐसी हम शुभकामना करते हैं थैंक यू थैंक यू साई बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड में और मैं चाहूंगा कि आपको थीम दिया गया था सेकंड राउंड का थीम के अनुसार साई आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए मुखड़ाया ना स्वागत है सने से आते है हमें तड़ पाते है कुछ तो चिट्टी आती है कुछ तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना हमें ओके बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आगे भी आप क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल देश थैंक यू रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश ओबरोय का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मानसी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड के ऑडिशन में मानसी और मैं चाहूंगा कि आपने थीम के अनुसार तैयार किया होगा गाना तो अपने गाने के बारे में बताते हुए गाना परफॉर्म कीजिए स्वागत है मुकुड़ायांत्रा मैंने भक्ति गीत सिलेक्ट किया है तुम्हें हो माता पिता तुम्ही हो और मैं शुरुआत करना चाहूंगी तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो सखा तुम्हें हो तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्हें हो जो खिल सके ना वो भूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है आ, आ, आ, आ, जो खिल सके वो पुल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्हें हो तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो हो हो। थैंक यू मानसी थैंक यू बहुत ही प्यारा सा भक्त गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपके आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें। ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल दी बेस्ट थैंक यू तनया बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड से आप सेकेंड राउंड में आ गए हैं बहुत खुशी की बात है हमें और मैं चाहूंगा कि अब सेकेंड राउंड का जो थीम दिया है थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए मुकुड़ा और अंतरा स्वागत है जी आ, मैंने सुना भक्ति गीत सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। जागर है सत्यम शिव सुंदर सत्यम शिव सुंदरम सत्यम शिव सुंदरम सुंदर शिव सुंदर सुंदर सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया वक्त गीत तनाया तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे भी आप क्वालिफाई करें और आपकी आवाज सभी को अच्छा लगे थैंक यू। थैंक यू नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवानी बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सेकंड राउंड में आप आए हैं और बहुत ही अच्छी बात है खुशी की बात है और मैं चाहूंगा जो सेकंड राउंड का थीम है उस अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस हमें सुनाइए स्वागत है यहाँ हर कदम कदमती देसे रंगीला रंगीला देसे मेरा रंगीला थैंक यू सर ओके शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आप देशभक्ति वाला सुनाया है लेटेस्ट तो आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आगे भी आप क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच साक्षी बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड के इस ऑडिशन में और रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुनाए हैं तो अच्छी बात है कि आप सेकेंड राउंड में आ गए हैं और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए सर मैंने सुना है भारत हमको जान से प्यारा है जो ए रहमान ने गाया है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलसद हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत मां की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है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 नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है थैंक यू सर के बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आगे भी आप क्वालीफाई करें थैंक यू सो मच ऑल देश सुर कर गाय मधु का नाटी पटफोरे पर गाय सब मिलकर गाएंगे तरंग केतन चौहान बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल कंपटीशन के इस राउंड में थीम के अनुसार आपने जो गाना तैयार किया है वो हमें सुनाइए और उसके पहले आपका पसंदीदा सिंगर कौन है उसके बारे में भी बताइए सो माय फेवरेट सिंगर इज लता मंगेशकर ओके अभी सेकंड राउंड के लिए क्या तैयारी किया है सो so, सॉन्ग लिया है मैंने राम तेरी गंगा मैली से ओके okay. स्वागत है एक राधा एक मीरा एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम श्याम कुहा अंतर क्या दोनों की तृप्ति में देखो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में देखो एक प्रेम दीवानी एक दरअसल दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरअसल दीवानी एक रानी एक दासी एक रानी एक दासी अंतर क्या दोनों की तृप्ति में देखो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में देखो एक प्रेम दीवानी एक दीवानी दीवानी एक एक प्रेम दरअस दीवानी थैंक यू सो ओके केतन ही प्यारा संगीत आपने भक्ति गीत सुनाया है आशा सभी को अच्छा लगे आपकी आवाज आगे भी आप क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना है ऑल द बेस्ट sabu mil नमीरा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के इस सेकंड राउंड में और किस तरह की आपने तैयारी की है थीम के अनुसार बताते हुए अपना गाना सुनाइए नंत्रा कर मातू मेरा, तो, मेरा धर्म तो, तेरा सब कुछ में मेरा सब कुछ तो, आ, आ, आ, Hi प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज पसंद आए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच पारुल बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और थीम के अनुसार आप सेकेंड राउंड का जो थीम आपको मिला है उसके अनुसार आप सुनाइए पारुल स्वागत है आप जी मैंने देशभक्ति सॉन्ग चूज किया है जिसका नाम है मेरे वतन के लोगों बाय लता मंगेशकर जी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा या करो कुर्बानी जब खा हुआ है पानी खतरे बढ़िया जब तक थे सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछारी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 the mm -hmm. श्री बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोग सेकेंड राउंड में आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थीम के अनुसार अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है पसंद फिल्म से गाना है हाँ। ओके। हुई, सामने आ तक गई है अब तेरी माँ आ हुई मुझे फिक्र धुंध ला गई देख मेरी नजर आ जाना आ जा सोई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर आ तेरी राहत के अखिया जाने कैसा कैसा होिया राहत के साथ जिया धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा दीप के सूरज करे चंदा तू है मेरे चंदा तू है कहा घरे घास सासा रे रे रे रे रे रे रे रेरे घरे घास सा सस सा पुम रे म घरे घरे घास सास सा प मे आज़ा मुझे तेरी गई देख मेरी जाना आजाना आजाना थैंक यू सर ओके यश्री बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट फॉर यू थैंक यू सर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 स्वप्नल चौहान बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस हमें जी। okay, मैं गया जहां भी, बस तेरी थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती तिरलाती थी सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही तुझे सलाम मा तुझे सलाम तुझे मलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड हम गीता माता कॉलेज से बच्चों का सुन रहे थे बच्चों ने अभी सेकंड राउंड में अपना ऑडिशन दिया है और डायरेक्ट हम इन्हें फिनाले में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अब दे और सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से रेडियो मधुवन की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं चलिए दोस्तों सेकेंड राउंड यहीं पर पूरा होता है और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ नाइनटी पॉइंट फोर रहो मस्कर रहो